सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपका हीरालाल। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगा जूतों के बारे में कुछ जानकारी जिसका शीर्षक है कहाँ से आते हैं जूते जिसको लिखा है अनुपम मिश्र ने इसे हमने लिया है बाल पत्रिका चकमक से तो सुनिए ये जानकारी कहाँ से आते है जूते कह सकते हो यह भी कोई सवाल हुआ दुकान से आते हैं जूते पर सवाल ये है कि दुकान में कहा से आते हैं अमेरिका की एक संस्था नॉर्थ वेस्ट वाच को ये सवाल बहुत भाया यानी उसे बहुत अच्छा लगा इसलिए उसने जानना चाहा कि सामान्य अमेरिकी परिवारों में इस्तेमाल होने वाले जूते कहाँ ऐसी आते हैं इस जिज्ञासा ऐसी उस संस्था को लगभग पूरी दुनिया का चक्कर काटना पड़ा चलो शुरू करते हैं जूते की यात्रा मान लो किसी जूते पर अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध जूता कंपनी का ठप्पा लगा है पर यह जूता इसने बनाया नहीं इस कंपनी ने एक बिल्कुल अनजानी कंपनी से करार किया हुआ है इस अप्रसिद्ध कंपनी को खोज निकालने में थोड़ा समय लगा मेहनत बहुत करनी पड़ी क्योंकि दूरी बहुत थी वे दक्षिण कोरिया जा पहुँचे इस्लाम भी यात्रा में उन्हें बहुत थकान हुई पर वो खुश भी थे क्यूँकी उन्हें जूते की पूरी कहानी जो जाननी थी यही तो शुरुआत थी दक्षिण कोरिया की एक भी इस जूते को नहीं बनाती। वे के जकार्ता शहर की एक गुम नाम कंपनी से बनवाती है यह कंपनी वहाँ के एक औद्योगिक हिस्से में है इस जगह का नाम है टांग मजेदार बात यह है की सारा काम यहाँ भी नहीं होता यहाँ की कंपनी जूते के उच्च तकनीकी डिजाइन को अपने कंप्यूटरों से ताइवान देश की एक और गुमनाम कंपनी को भेजती है इस डिजाइन के तीन भाग हैं। पहला है ऊपरी हिस्सा जो पैर के पंजे को ढकता है दूसरा भाग है पेड़ के तलवे से चिपक कर रहने वाले जूते का सुफल तला और तीसरा भाग है सड़क या पगडंडी आरोप चलने वाला निचला तला अब ये सब कोई मामूली जूते के अंग थोड़े हैं। इसीलिए इन तीन प्रमुख अंगों के 20 हिस्से और हैं इस जूते का मुख्य हिस्सा है चमड़ा ये गाय का चमड़ा है इन गायों को इसी काम के लिए विशेष रूप से अमेरिका के टेक्सास में पाला जाता है यही इन्हें आधुनिक तकनीकी से बने कत्ल खानों में मशीनों ऐसी मारा जाता है फिर बड़ी बारीकी से इनका चमड़ा निकाला जाता है काटे जाते समय की नरम खाल में बनाए रखने के लिए उसे न जाने कितनी रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है फिर उसे नमक के पानी में उपचारित किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया में चमड़े का एक टुकड़ा कोई 750 किस्म के रासायनों से गुजरता है इस तरह तैयार ये चमड़ा बड़ी बड़ी मालगाड़ियों में लदकर अमेरिका के लॉन्स एंजलिस भेजा जाता है इस छोधी चमड़े की आगे की यात्रा जल मार्ग से होती है पानी के जहाजों से चमड़े के ये भीम काट्ठर दक्षिण कोरिया देश के पुसान नाम की एक जगह तक पहुँचाए जाते हैं यहाँ इनकी और बेहतर सफाई होती है अमेरिका में पर्यावरण को लेकर बड़े सख्त नियम हैं है प्रदूषित पानी को साफ किए बगैर नदी नालों में नहीं छोड़ा जाता वहाँ हवा पानी को साफ बनाए रखने के लिए पर्यावरण मानक कड़े है कोई चूक हो जाए तो भारी भरकम मुआवजा चुकाना पड़ता है कंपनी को ये काम करने वालों को भारी मेहनताना भी देना पड़ता है और फिर चमड़े से जुड़े होने के कारण सभी समाजों में इन्हें थोड़ी टेढ़ी और नीची निगाहों से देखा जाता है इन सब परेशानियों से बचने का अमेरिकियों को एक तरीका नजर आया और वह यह है की अपनी सारी मुसीबतें गंगन में फेंक दो पानी के जहाजों का भाड़ा चुकाने के बाद भी ये सब अमेरिका में ही करने से सस्ता बैठता है जूते पर मुनाफा बढ़ गया सो अलग चमड़े की कमाई रंगाई पुसान की फैक्ट्रियों में होती है इसके लिए हरेक टुकड़ा 20 चरणों की बेहद खतरनाक रासायनिक क्रियाओं से गुजारा जाता है इस दौरान चमड़े की सारी गंदगी कचरा बाल ऊपरी परत सब अंतिम रूप से अलग हो जाते हैं ये सब गंदगी फैक्ट्री के पड़ोस में बह रही नाकटोक नदी में छोड़ दी जाती है अब हल्के बेहद कीमती शुद्ध चमड़ा हवाई जहाजों में लदकर जकार्ता पहुँचता है चमड़े को यही छोड़कर पहले जूते में लगने वाले तले को देखते हैं। बीच के तले में फोम का उपयोग होता है ये खूब हल्का खूब मजबूत फोम गर्मी सर्दी ऐसी बचाता है इसे बनाने में जो पदार्थ लगते हैं, उनमें से एक सऊदी अरब से निकलने वाला पेट्रोल से बनता है अब बारी है बाहरी तले की इसे डाइन, स्टाइरिनबर से बनाया जाता है इसका कुछ भाग सऊदी अरब से निकले पेट्रोल से बनता है तो कुछ ताइवान की कोयला खदानों से निकले बेंजिन से बनता है बेंजिन निकालने का कारखाना ताइवान के परमाणु बिजली घर ऐसी मिलने वाली ऊर्जा ऐसी चलता है जूते का बाहरी तालाब भी बन गया अब इसे अलग अलग आकार प्रकार के जूतों के हिसाब से से काट-काट के जूता जोड़ी बनाना बाकी है इन्हें बेहद दबाव और गर्मी देने वाले सांचों में ढालकर काटकर अब तक बन चुके आधे जूते में चिपका दिया जाता है पता ये चला कि सभी प्रसिद्ध जूता कंपनियों के जूते इन्हीं सब जगहों में बनते हैं सब जूतों में कोई भी अंतर नहीं रहता अंतर है तो बस नामों की चिप्पी का ब्रांड नेम का इन लगभग एक से जूतों पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने कीमती ठप्पे लगा देती हैं। जूते की यात्रा अपने पहले कदम से आखिरी तक पशुओं को क्रूरता से मारती हैं, पर्यावरण नष्ट करती हैं, बनाने वालों का स्वास्थ्य खराब करती हैं, आसपास की भारी ऊर्जा खा जाती है जूते के तैयार हो जाने के बाद भी ये यात्रा खत्म नहीं होती तैयार जूतों को बहुत ही हल्के टिश्यू पेपर में लपेटना बाकी है इस विशेष कागज को सुमात्रा के वर्षा वनों में उगने वाले कुछ खास पेड़ों को काटकर बनाया जाता है पहले तो जूते का डिब्बा भी ताजे गत्ते से बनता था अब कई जूता कंपनियों को पर्यावरण बचाने की सुध आई है ये डिब्बे पुराने कागजों को रिसाइकल कर बनाए जाते हैं एक जूते की इस विचित्र यात्रा में कुल तीन सप्ते का समय लगता है अब कोई ये नहीं पूछे कि ऐसे विचित्र ढंग से तैयार होने वाले पूरी दुनिया का चक्कर काट कर बनने वाले जूतों को पहनकर लोग कितना पैदल चलते हैं? जूतों का यह हिस्सा किसी देश विशेष का नहीं है जो हाल अमेरिका का है वही कनाडा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और यूरोप सब जगहों का है यदि हम नहीं संभले तो हमारा हाल भी ऐसा ही होने जा रहा है हमें भी जूते इसी भाव पड़ेंगे तो बच्चों ये थी जानकारी कहा से आते हैं जूते आप सुन रहे थे रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल लिखा था अनुपम मिश्र ने और इसे हमने लिया था बाल पत्रिका चकमक से तो बच्चों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो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 तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी हीरा को बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल।